तथा शुभदेव जी महाराज की भागवत कथा जो भी परीक्षित को सुना रहे हैं हम सब अमृत अमृतपान कर रहे हैं अभी तक वेद की इन धाराओं में हमने जाना मनुष्य का जीवन क्या है हम कौन हैं कहां से आए हैं गोविंद हरी हरिओ नारायण हरी गोविंद हरी हरिओ नारायण हरी हमारा जीवन क्या है हमारे जीने के उद्देश्य क्या है सभी के विषयों में हमने बहुत कुछ जाया जाना है जा। और शुभदेव जी भगवान इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं सत्य को हमारे सामने महाराज परीक्षित के सामने एक नाटक के रूप में प्रकट कर रहे हैं महाभारत महाकाव्य में भी से भी उपमाए हमारे सामने बराबर उभर कर आ रही है ऋषिवर भी हमको यही पढ़ा रहे हैं कि जो सत्य है उसे हम स्वीकारते नहीं है और जो असत्य है उसी को सच मानकर जीते हैं तो हमारे जीवन निरुद्देश्य हो जाते हैं और उनका कोई फल नहीं रहता है हम लाख चाहते हैं कि हम अपने स्वभाव को बदलें, लेकिन फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं कहते हैं तन का कपड़ा तो धुल जाता है थोड़े से साबुन से साफ हो जाता है मन का धुलना आसान नहीं होता और जब हम धोना ही नहीं चाहते हैं तब तो ये धूल ही नहीं सकता और जीवन व्यर्थ हो जाता है ब्रज की गोपियों ने भागवत की कथा में वेद के उस सूक्ष्म अमृत को पाया है जो शुभदेव जी सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को दस इंद्रियों रूपी दस फन वाले कालिया नाग को नाथना है वे जान गई है जो इंद्रियों के वशीभूत होकर जीते हैं वे असुर और पिशाच की जिंदगी जीते हैं पूजा पाठ असुर भी करते हैं रावण भी करता है सारे असुर करते हैं दोनों में भेद है ईश्वर की पूजा कोई कथा वाचकी भजन कीर्तन या नाटक पर नहीं होता है ये तो डूब के जीने की बात है ये एक परिपक्व मानसिकता का स्तर है बहुनी मानसिकता वाले ऐठ के अलावा कुछ नहीं पाते हैं और जब जब वो ऐठते हैं तो अपना ही महाविनाश खुद कर जाते हैं रावण ऐठा राम के हाथों मारा गया ये की एंट उसको मिटा गई और फिर भी हम ऐठ को ही जीवन बनाना चाहते हैं विनम्रता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते हमने पूर्व के ऋचा में पढ़ा वेद की अतु विश्वान अद्भुता चिकी त्वाम अभी पश्यती कृतानी यह चर्तवा हम क्यों बाहर चमत्कृत होते हैं उसने ऐसा कर दिया वहां ये चमत्कार हो गया अगर देखना है तो इस सचराचर को देखो कि वो मट्टी को छू लेता है और नाना हर फलों में पौधों में जीवंत धाराओं में मनुष्यों में पशु पक्षियों में वो धरती की मट्टी ही तुल उठाती है अतो विश्व अद्भुत जो अद्भुत विलक्षण ढंग से सचराचर को बना रहा है जिसने हमें बनाया है जो मट्टी को अपना स्पर्श देता है और वो मनुष्य हो जाती है उसमें कल्पनाएं सजने लगती है विचारों के ढेर आते हैं नाना चेष्टाएं आती हैं क्या कभी मट्टी को तुमने बोलते हिलते देखा क्या यह चमत्कार नहीं है उसका चमत्कार है कि वो मट्टी को मनुष्य बना रहा है और हमारा चमत्कार है कि हम उसकी बनाई हर कृति को फिर मट्टी किए जाते हैं अत विश्वास अद्भुत चिकी तमाम अभी कि जो तुम्हें निरोग कर रहा तुम्हें स्वस्थ कर रहा तुम्हारे जूठे भोजन को रथ में बदल रहा मायाओं से तुम्हारे शरीर सर न जाए वो तुम्हारी रक्षा कर रहा और हर ओर से अभी पश्यती हर ओर से तुम्हारे देख रहा तुम्हारी देखभाल कर रहा तुम्हें पाल रहा कृता नहीं यह कर्तवा उसी के प्रति निमित होकर किए गए कर्म ही कर्म है बाकी सारे पाप है यही कर्तव्य है कि मैं उसका निमित्त बनूं क्योंकि आज भी सांस धड़कन क्षण वही दे रहा है वो न देता तो मैं बोल भी नहीं सकता था सोच भी नहीं सकता था तो इस सत्य को भी यदि मेरा दंप नहीं मानता है तभी तो मैं ईश्वर से हट के कट के जीना चाहता हूं क्योंकि मेरा दंप ही मेरा भगवान बना है सच नहीं है तो इतना विलक्षण कौतुक मेरे सामने खड़ा है उस कौतुक का अंग ही मैं भी हूं फिर भी मैं उसे स्वीकार क्यों नहीं पाता हूं उससे हट के कट के ही क्यों जीना चाहता हूं आशक्तियों में विषयों में मेरा में झूठे दंभ कपट लोभ और मोह में मैं क्यों जीना चाहता हूं मेरी हर और भी विलक्षण तत्व खड़ा है इसे अंधा भी देख सकता है अनुभूत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं धृतराष्ट्र से भी बड़ा धृतराष्ट्र क्यों बन बैठा कि मेरा हर कर्तव्य मेरी सोच उस अनुपम मनोहर माधव के साथ ही तो जुड़नी थी उस गठगटवासी राम से ही तो जिससे जुड़कर मैं हूं जिससे हटके मैं नहीं हूं तो उससे हटके मैंने लोभ के लिए तथाकथित और मेरों के लिए सुबह से शाम तक पाप क्यों बिलो झूठ क्यों कमाए असत्य क्यों किया क्यों किया क्योंकि मेरी उसमें आस्था ही नहीं थी मेरी आस्था झूठ और कपट में थी धोखेबाजी में थी तभी तो मैंने उसे हटके जीना चाहा, नहीं सुख का सागर मेरे भीतर हो और मैं दुख और पीड़ाओं को बाहर जीऊ क्यों क्यों चीँगा? मुझे क्रोध और आदेश क्यों होंगे मेरे मन मैला क्यों होगा यदि इसलिए ना कि वो नहीं है स्वामी जी बता रहे हैं मैं मानता नहीं हूं नहीं मैं, मैं तो मैं हूं मैं तो कोई चीज हूं पूछ उससे हट के तो क्या है तो कहा अतुश्मान विश्वान अद्भुता त्वान अभी पश्चिम याचा कर, कर दवा और आज गोपियों ने इसी अमृत को जीवन में उतार लिया है हर सांस गोविंद की है गोविंद में वो डूबी हुई है भगवान ने लीला करके दिखा दिया है कि मेरे पीछे भागोगे और सारे कर्तव्यों की तीश्री कर दोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ब्रह्मा जी की लीला कथा ने हम पढ़ा है मुझे प्राणी मात्र में देखोगे तो मुझे सुख होगा आज उनको वो अमृत रस मिल गया है मेरा तेरा अपना पराया जै का आंख गया है अब हर बालक में गोविंद का भाव है धरती पर स्वर्ग उतर आया है दही बिलो रही है कंधा झूल रहा है कह रही है कि मक्खन निकल जाए तो खा लेना भी कंधे से तो हट जा अब वो गुवे चराने गया है इसका कंधा झूल रहा है झाड़ी लगा रही है तो कहती है भी नाचेगा ना इसीलिए कोना पहले ही झाड़ दिया है यहाँ खड़ा है वो वो अपने भाव जी रही है तुम्हें तो लगेगा कि वो पागल है लेकिन पागल तो सारे है कौन पागल नहीं है कोई विषयों में पागल है कोई झूठे दम्ब में पागल है कोई पैसे के पीछे पागल है कोई अपना परायों में पागल है भली पागल है वो गोविंद में पागल है पागल कौन नहीं है कौन है तुमने जो पागल नहीं आए सब पागल है आज गोपनी ने जीवन का वो मर्म पाया है कि तपने का अर्थ उसी में हर क्षण तपते रहना है उसके की भाव तपन को बनाए रखना है उसका मनोहारी छवि रूप का आनंद गया तो तप गया उस भाव को पालना है तो गोविंद का होना है वो भी होने पाया है कहराजन जब तक ये भाव नहीं आता है कोई भक्त नहीं होता है सब नाटक करते हैं जो सब में नहीं देखते मुझे गीता में भगवान ने कहा वो मुझे नहीं देखते हैं। यो मांग पश्य सर्वत्र जो मुझे हर हरे सब में देखता है सिर्फ वही मुझे देखता है जो सब में सब तो देखता है वो मुझे ही नहीं देखता है जो सब में सबको देखता है वो मुझे कभी नहीं देखता है जानता ही नहीं है वो मुझे उसकी भावना अधूरी है उसकी राह भटक गई है और हम हैं कि हम देखना तो दूर देखने की इच्छा भी नहीं करते हैं पता नहीं क्यों और सब सब सम देख के जो हम जिए हैं एक सड़न कुड़न ईर्षा द्वेश भय लोग और आतंक भरी जिंदगी अपमान जिए हैं हम हमने कोई अमृत नहीं पाया है और अगर उसका भाव करके जिए होते रोम रोम का आनंद होता हर सांस अमृत बरसता लेकिन हमने सुख से जीना नहीं चाहे हम बहाने ढूंढते रहे मुझे क्रोध नहीं आता स्वामी जी वो है ना उन्होंने ऐसा कहा तो उसमें तो किसी को भी गुस्सा जाएगा करते हैं, नहीं दूसरों को जहर देने वाले बड़ी जहर भरी जिंदगी जीते हैं और जहरीली मौत मर जाते हैं उनका उद्धार नहीं होता है और कोई तुम्हें जहर दे तो मत पियो वो तो तुम्हारी इच्छा पर पिछले रविवार को भी आपको एक उदाहरण दिया था कि एक आदमी पैसे वाला भला चंगा सम्मानित व्यक्ति जा रहा था रास्ते में कीचड़ में जा गिरा नालियों का कीचड़ था तो उसके सारे कपड़े कीचड़ से सराबोर हो गए चेहरे पे बदन पे भी कीचड़ पड़ गया उसके तो वापस चल दिया घर जाके नहा लेता हूँ दूसरे कपड़े पहन के जाऊंगा तो गंदा हो ही गया तो जब वो लौट रहा था तो एक भले आदमी ने देखा तो उसने उसको भिखवा समझ के दो का नोट दे दिया क्या वो ले लेगा ले लेगा जाएगा अरे भाई मैं भिखमंगा नहीं हूं कीचड़ में गिर पड़ा हूं क्यों मुझे ये रुपए दे रहा है अपने पास यही कहेगा तो आपको अगर कोई परेशान कर रहा है खींच देना चाहता है बदतमीजी कर रहा है मैं पूछता हूं आप भिगमंगों की तरह उससे ले क्यों लेते हो कह नहीं सकते कि भाई आदे स्वाभिमान प्राप्त व्यक्ति है भक्त है बुढ़ा आपको ये नहीं चाहिए भाई तेरे घर के काम आ जाएगी आप अपनी मस्ती पर निकल जाओ काट पीटूट हम हर जगह बठबंधों की तरह पसर के हो जाते हैं एक ही तरीका है कि जब भी ये परिस्थिति आए मान साधना में चले जाओ व्यरक्ति के वो भाव जगा दो कि किसी की घृणा खींच तुम्हारे तक आने ना पाए हर रोज गोविंद झील मिलाता रहे मुस्कुराता रहे मैं देखू कौन खींचा सकता वो खींचाता है वो पाप करता है क्योंकि उसको उसी में रस मिलता है मेरा रस नहीं है मैं गोविंद में बच जाता बात खत्म हो गई वाला कट जाएंगे और आज गोपियां यही करती हैं, सारे काम करती हैं, कोई अभाव नहीं छूता है चीतड़ों में पलती है कंसटैक्स बढ़ाया जाता है गोहाल बालक इसी के लिए माखन चुरा लेते हैं पीछे आते हैं चुरा लेते हैं गौं को बछड़ों को खिला देते हैं बछड़ों को खोल देते हैं कि अब कंस को कोई दूध मक्खन नहीं जाएगा ये बालकों का विद्रोह है और कन्हैया की एक सेना भी बन गई है बालकों की सेना है जिन्होंने कसम खाई है कि निरी और सताए हुए की रक्षा के लिए हम अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे ये धरती ये सचराचर जो भी है ये परमेश्वर का बाग है हम इसके रक्षक और माली बनेंगे जो इन्हें नहीं जीने देगा हम उन्हें नहीं जीने देंगे असुरत्व को मिटाएंगे लेकिन लोभ और सत्ता के लिए हम कभी युद्ध नहीं करेंगे कंस सारे असुर भेज चुका है सारी लीलाएं कर चुका है और वो किसी प्रकार से भी कृष्ण का अहित नहीं कर पाया वो अपने मंत्रियों से जो उसके साथी हैं उनसे विचार विमर्श करता है कि कैसे भी करके कृष्ण और बलराम जो हैं ये वसुदेव की ही संतानी हैं इनको मारना जरूरी है विशेषकर कृष्ण को तो कहते हैं कि जिन्हें जन्मते ही नहीं मार पाए हो उन्हें अब मार पाना संभव नहीं होगा ये कथा है द्वापर युग की लेकिन कलयुग में कंस सदा कृष्ण मारता है क्योंकि मेरा मन ही तो कंस है और भक्ति ही तो कृष्ण है हम उसे रोज मारते हैं और जबकि हमें जीना था द्वापर और त्रेता की जैसा तो हमें भक्ति का अमृत रस मिलता हम कंस की करते हैं और भक्ति का भजन गाते हैं जिसके पास मेरा तेरा है उसके पास कोई भक्ति नहीं है अपने को अंधा मत बनाओ भक्ति एक उन्मुक्त उन्माद है एक परम परिपक्व मानसिकता का आनंद है सत्य के साथ जुड़कर जीने की बात है नाटक से ऊपर उठने की बात है उत् ब्रवंत नहीं निंत चिदारत की संशय बनावट सद निट जाए जब भेद का ज्ञान भी जाता रहे नो निधो चिदारत और जब एक ही एक ही भाव में मन उसके मनोहारी रूप में बस जाए कहना स्वामी जी जब मरेंगे तो भगवान में जा मिलेंगे अरे पागल जवाब नहीं मिला तो मर के क्या मिलेगा फलाने जी ढिकाने जी इंदर जी फरलिंदर जी दिकिंदर जी ये सारे सारे तो भी तेरे मन में बैठे हैं तुझे मर के इन्हीं के पीछे भटकना होगा प्रेतियों में गोविंद नहीं मिलने वाले अभी से बचना होगा अभी से ये दम्ब झूठ और कपट छोड़ने होंगे ये आई जी बाई जी दाई जी माई जी नहीं चलेगा सब में उसका भाव रहेगा सिर्फ वही चलेगा तभी तो मर के वो मिलेगा आसान नहीं है मिलना ये कोरे फें अंदाज नहीं है अपने को मिटाना होता है उसमें तभी पाते हैं उसको अपने को सस्ते में मत निपटाओ बड़े सस्ते में भटक जाओगे गोक ने आज वो भाव पाया है सब में गोविंद है सबसे एक भाव है कृष्ण भाव है पति है तो सबसे उसके निमित्त लेकर हम सेवा कर रहे हैं हर भाव की सेवा गोविंद के निमित्त है जगत एक नाट्यशाला है हम सारे नाटक के धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं लेकिन बसे हर सांस उसी में है। जहां बैठे हैं वो बैठा है अब वहां से उबेंगे कैसे वहां से हटेंगे कैसे वो जो है जब उसका भाव वही बैठा है तो हमें उगता में गली पूछो में नहीं भागना है हम जहां बैठे हैं उसमें बैठे हैं पूछो अपने आप से क्या प्रैक्टिस उतरी है अभ्यास हो रहा है गोपियों की अब यही अभ्यास है कि उठते बैठते सोते जगते एक ही भाव जगा है गोविंद भाव है कंस को लगा कि अगर ये मारा न गया तो मैं मारा जाऊंगा और दिन थोड़े बाकी हैं क्योंकि कन्हैया तो बड़े हो रहे उन्होंने कहा कि छल के द्वारा देखा ना हर कंस को छल ईश्वर से भी प्यारा है हमको नहीं है क्या बोले बहाने से बुला लो उसको पर हमने हर काम अपना छल से और बहाने से निकालना चाहे जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए समझ लेना कंस जाग रहा है ईश्वर नहीं है पास में नहीं तुम झूठ क्यों बोलो तुम छल का सहारा क्यों लो भाई जो हैं सो हैं जैसे हैं सोहे वो भी न जाने मान सम्मान भी उसी का है हम उसके लिए भी छूट क्यों बोले कांट आई प्रैक्टिस इट वेरी ऑनेस्टली क्या मैं इसका ईमानदारी से कर नहीं सकता तो फिर बेकार है मेरा मनुष्य होने पर मैं तो व्यर्थ आया हूं ये सब तो माने है और कंस फिर छल पे उतर आया है सबने कहा अकरूर जी को भेज करके और उन्हें यज्ञ के लिए बुला लो यज्ञ का नाटक कर दो तो। यज्ञ है नहीं यज्ञ का नाटक करो अकरूर जो है वसुदेव के सेनापति हैं उनके अंतरंग मित्र और सखा हैं, तो उनका कहना तो कोई भी नहीं डालेगा, नंद भी नहीं डालेंगे, और तुम तो बहाने से कृष्ण बलराम को बुला लो जब मन कलुष्ता पे उतर आता है तो ईश्वर की हत्या भी करने पे उतर आता है और मेरी जिंदगी में न जाने कितनी बार ऐसा होता है और मैं मानता हूं कि मैं बहुत भक्त हूं मैं बड़ी भक्ति नू मुझको मेरे पाप भी तो नहीं देखते हैं वह हर झूठ जो मैंने एक्स वाई जेड के लिए बोला है मैंने हत्या तो राम की, की है भगवान की की है वो हर झूठ जो मैंने जाने अनजाने बोले हैं जो कपट किए हैं तो हर बार अपने हाथों से निर्मलता से इस सत्य की ईश्वर की ही तो मैंने हत्या की है आज कंस भी वही करने जा रहा है कंस के रूप में कंस दिखा रहा है कि यही तो तुम करते हो और बात भक्ति की है सब्जी के सौदे से भी सस्ती भक्ति है तुम्हारी उसमें कोई धन नहीं है आज कंस ने अकूर जी को बुलाया ऐसे तो कथाओं में है कि अक्रूर जी गए और, और वसुदेव से भी आज्ञा लिए ले। लेकिन ये कहानियाँ है। लो, लो हैं लोक लोक कथाएँ लोग लोकांतर में कथाएं बनती रहती हैं हरी आनंद हरी कथा अनंत उन्होंने कहा अकरूर जी मैं चाहता हूँ कि आप उनको लेके आए मेरा मन बदल गया है और मुझे पता चल गया है वो तो मेरे ही अतिशय प्रिय सखा है और मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के सामने मैं वसुदेव और देवकी को भी आज़ाद करूँ और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं और आप किसी तरह उनको ले आए सुना है वो बड़े बलशाली हैं ये बड़ी सुंदर तो वो अखरूर से बातें करते ऐसे ही वो मूर्ख बनाने की कोशिश करता है अखरूर जी मंत्री हैं सेनापति हैं राजकाज के कार्यों में दक्ष है ये सच है कि वो अकरूर है अखरूर माने जो क्रूर नहीं है जो सदा सौम्य रहे किसी को ठगने के लिए भी तुम्हें सौम्य की जरूरत होती है अक्रूर की जरूरत होती है क्योंकि क्रूर दिख गया तो ठगोगे कैसे क्या झे बोला जैसा चेहरा बना लेते हो नाटक करते हो नहीं क्या <laughs> देखो देखो तुम्हारे चेहरे वक्त के साथ इस कथा में दिखा रहा है तुम कि आंख नहीं गई है तो भी पढ़ लोगे कहानी अपनी जान लोगे आंखें हैं और फिर भी नहीं पढ़ पाए रहे हो तो मान लो कि तुम्हारा कोई प्रभु नहीं है तुम्हारे जीवन में कोई धर्म कोई ईमानदारी नहीं है नेपट कपट है बेईमान हो गए हैं। नहीं तो हम सुधर क्यों नहीं सकते हैं हम अक्रूर से कहा अक्रूर ने कहा हा महाराज लेकिन मैं कुछ दिन रुक के जा पाऊंगा कुछ विशेष कार्य कर रहा हूं कंस है असुर राज है ना कोई कह नहीं सकता अकरूर जानते हैं ये कपट कर रहा है ये कन्हैया को मारना चाहता है तो ये अपने पास फेंक रहा है कहा कुछ दिन बाद जाऊंगा अकरूर जी ने अपने गुप्तचरों को बुलाया है गुप्त स्थान पर और उनसे कहा है कि कंस को पता चल गया है कृष्ण बलराम का और वो उनको बुलाना चाहता है मेरे द्वारा उसने यज्ञ का नाटक किया है क्योंकि कोई यज्ञ होता तो ये जरासंध के यहाँ सबसे पहले सूचना भेजता अपने शसुर के यहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है लेकिन इसको इसी के नाटक में जवाब देना है आप गुप्तचरों को सभी राजाओं के यहाँ भेज रहा है कि वे अपने सेनाओं सहित सादे कपड़े पहन के हाथ में फूल पत्तियां और यज्ञ की सामग्री और भीतर हथियार रखकर मथुरा में प्रवेश पा जाए कंस को उत्तर देना है उसी के मोहरों से जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है और जो लीला कथा है वो तो हम सबकी कहानी है अक्रूर ने चारों तरफ दूतों को भेजना शुरू कर दिया जब वो गया वहां अक्रूर जी चले कृष्ण को लेने तो उन्होंने यद नशोदा से कहा क्या वेम को प्रकट होना है समय आ गया ये सोधा जी ने सुना है तो मूर्छित होकर गिर पड़ी है। नंद जी का बुरा हाल है वो कहते हैं अभी तो बालक है कहा ये राजकुल है इन्हें अब सामने आना ही होगा ये छिपाए नहीं जा सकते ये सूरज है इनकी रोशनी को फैलना ही होगा नंद जी आप मुँह न करें और कृष्ण बलराम को मेरे साथ जाने दें ंद साहस नहीं कर पा रहे और वो शाम वृंदावन की बहुत बोझिल हो गई है किसी में के घर चूल्हा नहीं जला है कहीं से धुआं उठता नजर नहीं आता है वो शाम खामोशी में लौट गई है हर कोई तड़प रहा है हर एक रोकना चाहता है कि गोविंद आप न जाएं कंस ने आपको मारने का नाटक खेला है और अकरूर का कहना है क्या रुक नहीं सकते सबने मनाना चाह है लेकिन वासुदेव ने कहा है कि वो जाएंगे बलराम भी जाने के लिए तत्पर है कोई उन्हें रोक नहीं पाता है जीवन जीने के लिए नहीं होता जीवन उद्देश्यों के हित में होता है ईश्वर का भी प्रकट होने का उद्देश्य है वो यहाँ खाली लीलाए दिखाने मनोरंजन करने नहीं आए हैं वो कुछ सुख नहीं पाना चाहते हैं वो तो हमें पढ़ाने आए हैं उनका भी उद्देश्य है जो ये समझते हैं कि घर बन जाए घर द्वार हो जाए गृहस्थी बस जाए तो सुख से जिएंगे, वो भूल जाते हैं कि जब सुख से जीने की बारी आती है तो डल्लो पुलों के गद्दे नहीं सूखी लकड़ियां होती हैं छिता की जहां वो सु... कि यहां रुकना नहीं था भाई ये तो यात्रा थी तू माने या न माने यात्रा तो आवागमन की चलती रहेगी ये कोई स्थायित्व का स्थान नहीं है अब घर बना लिया है अब सुख से जी लेंगे सुख से तो तू वहीं शमशान में लेटेगा अब जाके याद नहीं रहता है हमें इसलिए भूला प्यार है सब रोकना चाहते हैं उस मनोरम छवि को अपने पास बांधे रखना चाहते हैं और कृष्ण ने कहा कि वो जाएंगे अखरूर के साथ काल और ईश्वर दोनों चलते रहेंगे तू तो रुका मत रह जाना जो रुक जाएगा वो छूट जाएगा जो उसके साथ साथ चलता रहेगा वही बढ़ पाएगा और रुकेगा कौन जिसका ये भी है जिसका वो भी है जरा इसका भी तो कर दूं जरा उसका भी तो कर दू वो रुक गया है उसकी भक्ति रुक गई है और रुकी हुई सांस मुर्दा जिस्म की कहानी सुनाती है फिर जिंदगी की बात नहीं होती है और हम हैं कि चलना ही नहीं चाहते हैं। ही नहीं, नहीं चाहते कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं अभ्यास भी नहीं करना अभ्यास ही में नहीं बढ़ना चाहते हैं अब इसके लिए रुके हैं अब इसके लिए रुकी हूं अब उसके लिए रुके हैं अब उसका वो करना है ना समझ लो तुमने भगवान को छोड़ दिया है अब तो उस क्षण की इंतजार है कि भगवान कब छोड़ दे तुमको और में लिख जाए चिता की लकड़िया तुमने छोड़ रखा है उसे वो कब छोड़ दे तुमको बस देरी तो उसी बात की है पा नहीं गंवा रहे हो तुम उम्र के क्षणों के अलावा कोई धन नहीं पास तुम्हारे ये बीती उसका साथ छूट जाएगा वो अपनी कसम से बदा है कसम की मर्यादा गई वो गया फिर नहीं मिलने वाला गोपियां रोकना चाहती है गोविंद जाना चाहती है राधा है कि रोकती ही नहीं है सब रोकना चाहा है और वो चलती है सबने रोकना चाहा है और वो चलती है गोपिया जब कृष्ण जा रहे थे तो वन में उनको वृंदावन में जंगल में उपवन में राधा जी खामोश खड़ी दिखे वासुदेव स्वयं रथ रोक के उनके पास गए और उनसे कहा राधे मैं जा रहा हूं और अपनी बांसुरी उन्होंने राधा को दे दी कहा जब लौट के आऊंगा तभी बजाऊंगा इसे और फिर उन्होंने जब भी वो लौटे तभी बजाई थी बीच में कहीं बांसुरी उन्होंने छू नहीं थी अब जब चले गए जब धूल भी दिखनी बंद हो गई कहियों तो की गड़गड़ाहट के साथ ध्वजाएं भी नहीं दिखी अक्रोह नंद और को लेकर चले गए तो तड़क कर गोपियां राधा के पास आई उसे झंझोर के कहा राधे तू तो कहती थी कभी छोड़ के नहीं जाएगा प्रभु तो चला गया और तूने रोका भी नहीं उसने कहा नहीं वो गया नहीं है कृष्ण तो परमेश्वर है और परमेश्वर रुका नहीं करते वो अपनी राह चलते रहते हैं उनकी गति निर्बाध होती है और उसकी राह जाने वाले तप और साधना में बढ़ते ही रहते हैं उनकी गति भी निर्बाध होती है आसक्ति वाले रुक जाते हैं और वो समझते हैं कि वो झूठ की रस्सी से सच को बांध लेंगे वो भूल जाते हैं कि सच आ गए रस्सी जल जाएगी बंधेगा क्या वक्त ना रुका है ना रुकेगा जिन्होंने भटकने का मन बनाया है वो सिर्फ भटकते रहेंगे भक्ति नहीं आ सकती ही पाएंगे और आ सकती पतित योनि में ही भटकाएगी हम रोक नहीं सकते थे उसको उसको कैसे रोकते अरे वो तो ईश्वर है जिससे सचराचर गतिमान है उसकी गति कौन रोक सका है सुनो वो बाहर से लोग इसीलिए हुए हैं कि हा वो हमारे और करीब हो सके वो बाहर से इसीलिए लोग हो गया है कि वो हमारे बहुत करीब हो सके बहुत समीप हो सके वो हमारे जब जब कोई बाहर से खो जाता है हम उसे अपने मन की कल्पनाओं की गहराइयों में खोजने लगते हैं ऐसा था ऐसा दिखता था ऐसा बोलता था जब तक वो बाहर रहता है हर चाहत मेरी मुझे भी तो बाहर भगाती है चलो देखिए काम बाहर से लोग इसीलिए हुआ है कि जिससे हम भी उसकी राह में कदम मिला सकें अपने भीतर उसके साथ गति बांध सकें सुनो भीतर से मत जाने देना सबके और करीब हो गया है उसे पहचानो और वही आज की रिचा में भी है ऋचा भी खोलने देखते चले कहा भ्रत द्रापिन हिरण्यों वर्णों वस्त्र निर्णय जनम परिस्पो निशे दि विभ्रद्रत दा भ्रद भ्रत का दा जो है वह हलंत है अर्थ तो होता है भरण पोषण करने वाला ब्रता भ्रत से ही बना है वी विशिष्ट हर ओर से हम सबको भरने वाला द्रापिम वो स्वर्ग के सदृश आत्मा होकर हमारे मन स्वर्ग में विराजा है हृणिम उसी की ज्योतियों से उसी के प्रकाश तेजस से वो जो ईश्वर है वरुणों जो क्षीर सागर का स्वामी है हमारे मन के वस्त वस्त माने बसा हुआ है जो आत्मा होकर हम में निर्णय उसी में अपने को थो डालो पवित्र कर लो आज निर्मल कर लो हाँ यही तो राधा उपदेश दे रही है गोपियों को ये वेद की ऋषा में हम पढ़ रहे हैं भद्रा कि वही हमारा भरतार है पति है परमेश्वर है सब कुछ है आत्मा होके हमें विराजता है पितु स्वामी तो सर्वस्व है हमारा। हर मेरे जीवन को स्वर्णिम झिलमिल देने वाला है वरुणा वरुणा का हो जाएगा वरुणा वही परमेश्वर है आत्मा है वो मेरे भीतर बैठा है सासे उसने दी और मैंने पिशाच की तरह भोगी है उसे जानना नहीं चाहे काम वर्णो वस्त्र निर्णय वो क्षीर सागर का स्वामी है वह सोन ज्योतियों का मालिक है उसकी ज्योतियों में निर्णिजम आवाजित महिला डाले अपने मन को बुद्धि को विचार को हू हाँ। डाले थो डाले ये दे, झूठ कपट के हट सारे आओ धुल जाए परी इस परि माने व्यापकता से नाश कर दे, माने युद्ध करना मारना काटना मिटा देना आओ, आज से मार दे, मिटा दे रे जीवन के जितने निषेध हैं जितनी वर्जनाएं हैं वो वो कुवत्तियां कुसंस्कार आसक्तियां विषय आज आओ इन सबका नाश कर दे ये आसक्तियां ये मेरा तेरा के भाव ये सारी वर्जनाएं जो उसके राह की हैं आ जाओ आज, आज इन्हीं के साथ घमासान हो और आज इन्हें मिटा दे तो लगा कह रहे हैं गोपियों से कि वो बाहर से इसलिए दूर हुआ है कि हम बावली से उसके पीछे भागते थे उसे अपने भीतर कहां बिठा पाते थे और जब तक वो बाहर था संसार भीतर था फलाने का इंतजार है ना और उसका भी तो देखना होगा जल्दी चले फलाना काम करना है ना तो जब तक वो ईश्वर बाहर है वो बाहर वाले सब मेरे भीतर हैं, हाँ वो छोटी दीदी बड़ी दीदी छोटे दादा बड़े दादा है ना क्योंकि वो भीतर नहीं है घर खाली था सब घुस गए घर खाली था सब घुस गए जिसके मन में राम नहीं है उसके मन में काम तो बहुत है काम ही काम है हैं, काम है वासनाएं सभी तो है उसके पीछे भाग के भी तो हम अपने को नहीं धो पाई थी राधा कह रही है क्योंकि उसे तो बाहर खड़ा किया हुआ था ना जैसे मंदिर में मूर्ति और हम चाहते थे कि हम पूजे लाखों चेले हो जाए हम पूजे उसने चाहा वो चौधरी हो जाए सारे मोहल्ले में पूजे वो बाहर जो था तो छूट मिली थी ना हमको भी और आपको भी नहीं क्या वो साहब ने चाहा कि साहब पूजे बाकी सारे सब ने उसका ये स्कान करें और भूल गए वो कि जो पूज रहा है वो एक मरा हुआ पत्थर है जो पूज रहा है फल तो वही पाएगा नदी के किनारे के जब पत्थर पूजते हैं तो उनका कोई कल्याण नहीं होता भाव से पूजना वाले भक्त पूजा करने वाले भक्त का अतिशय कल्याण होता है तो जो पुजाने के चक्कर में है वो सब पत्थर के हो जाएंगे जो पुजाने की अतृप्तियां लिए बैठे हैं वो सब पत्थर हो जाएंगे जो छुपके पूज रहे हैं वो गोविंद पाएंगे दंभ तोड़ो कृष्ण बसालो समझो इस बात को मेरी ऐठ मेरी एठ तेरा सर्वनाश है पूजा हुआ पत्थर का उद्धार नहीं होता पूजने वाले का भाव से पूजने वाले का ही उद्धार होता है पत्थर फल नहीं पाते भक्त पाता है और पूजा और पूजवाओ अपने को बन जाओ चौधरी सब जगह पत्थर के बजाओगे बहुत कमाल हो मत भूलना इस बात को कभी भी जब जब ऐठा नए तो अपने को पूजवाने का मन बने तो पूछ लेना कि नदी के किनारे का पत्थर ही तो बन रहा है पूजने वाले तो बहुत कुछ पालेंगे अपनी भावना से तू क्या पाएगा एक दम्भ का चट्टान ही तुर बन रह जाएगा तेरा फिर उद्धार कहा होना बोल कितने चिले बनाएगा प्रभु की राह आने वाले भक्त मात्र की पैर की धूल को माथे से लगाते हैं सीए राम मैं सब जग जाने कि सब के साथ घुल मिल के प्यार की हो जाए सब में गोविंद भाव हो जाए तो यात्रा है कल फिर उठ जाएगी गगन के उस पार ये सारे दृश्य बदल जाएंगे तो कहाँ चौधरी बनना किसको बनाना तो अपने राह होगा वो अपने राह जाएंगे जितनी देर जुड़े हैं चलो प्रभु भाव बसा लें कल तो फिर अलग अलग होना ही है हर कोई अपनी राह होगा तो किसकी चौधरी चौधराहट रह जाएगी यहाँ कौन छोटा और कौन बड़ा होगा भारत का भेखमंगा और भारत का राष्ट्रपति दोनों चिता पर समान भाव से एक ही सी मौत मरेंगे बराबर बराबर वहां न कोई छोटा न बड़ा होगा वक्त दिखा रहा है तो तू तो क्यों चौधरी बनने के लिए सारे झूठ का पट प्रेप कर रहा है और ये अमृत क्षणों का रस गंवा रहा है ये गोविंद भाव जा रहा है राधे ने कहा है भीतर से मत जाने देना तब तो दर्शन होता था कभी कभी लाला बाहर थे अब तो है अभी अभी वो भीतर है आ? अब तो सदा सदा है भीतर से न जाने देना जिसने भीतर से वो गंवाए हैं उसने जीवन का सर्वस्व खोया है क्योंकि उसके हटते ही सारा संसार चोर की तरह घुस गया है अब तू क्या चाहिएगा इस भीड़ में तेरी तो शांति भी लूट गई मन का एक होना भी तो तेरा ऐसा नहीं रहा जहां तू कुछ सुख की सांसें ले सके और ये पाप तूने स्वयं बटोरे है उसको हटाया है तभी तो संसार भीतर आया है भक्त ये भूल कभी कर नहीं करते वो संसार को भीतर आने से नहीं रोकते वरण अपने भाव को चारों ओर सब में फैला देते हैं सब में एक नारायण भाव ले आते हैं कि जिधर से आएगा अब नारायण आएगा संसार से पहले नारायण जो खड़ा है वो धकेलना भी चाहेंगे तो नारायण भाव को ही मेरे भीतर लाएंगे क्योंकि मैं तो सब में एक राम जो देख रहा हूं क्यों कहते हैं कि सब में ईश्वर का भाव रखू इसलिए कि नहीं रखोगे तो पाप भाव तो रखोगे ही फिर पापी तो हो तुम लाख बहाने बाजी करो नाटक फिल्मी डायलॉग डालो उनमें कुछ रखा नहीं है जो सब में अपने आराध्य को नहीं देखेगा तो वो सब में सब तो देखेगा और जब सब को सब में सब देखेगा तो सब उसमें प्रवेश भी तो पाएंगे विचार बनके भाव बनके तो वो तो बाहर का संसार छोटा होगा उसके भीतर का कोलाहल कहीं अधिक होगा क्या पूजा भक्ति करेगा ध्यान लगेगा उसका इसीलिए कहते हैं भक्ति में रस प्रधान होता है कि भावना का रस ला और उसे हर ऊर फैला अगर कोई भाव मेरे भीतर आना भी चाहे तो उससे पहले मेरा नारायण भाव जो सब में खड़ा है वही लौट के मुझ तक आए वो फिर बाहर रह जाए घर नारायण से भरा रहे इसलिए भाव बनाए जाते हैं लिए भक्ति भाव प्रधान होती है भाव नहीं भावना नहीं तो भक्ति कहा है और जो पुजवाने की कोशिश करता है वो पत्थर हो जाता है उसकी सोच पत्थर हो जाती है उसका विचार पत्थर हो जाता है उसके आचरण पत्थर हो जाते हैं फिर वो कोमल गोविंद के भाव कभी नहीं पाता है उसे ईश्वर मिल ही नहीं सकता जो स्वयं सजना चाहेंगे उसकी सज्जा का रूप का क्या आनंद पाएंगे उन्हें मौका कहाँ है अभी तो अपनी सज्जा से ही उन्हें फुर्सत नहीं है तो उस पर नौछावर होने वाले सजने वाले नहीं होते उसी को सजाने वाले होते हैं। उसे क्यों सजाते हैं कि मन और डूबे उसमें भाव और रसगाड़ा हो और जो खुद सजने लगे तो, तो चाहेंगे संसार अब मेरे में आए गोविंद का काम क्या है याद रखना। इसलिए कहते हैं गोविंद का घसालू उसी का भाव लाओ गोविंद चले गए हैं नदी के किनारे सब गोपियां अपने भाव को समेटे बैठी हैं। राधे के साथ सांस उतरती जा रही है रथ जाने निकल गया है गोविंद चले गए लेकिन गोपियों ने गोविंद बसा लिए है तड़प बाहर भी है तो भीतर बसे है ये भाव भीतर भी है दो धारणाओं में जी रही हैं वो जब जाने की टीस लगती है तो शीशक पड़ती है सुबक लेती है और जब भीतर है वो तो उसको अपने मन में भीज लेती है उससे लिपट लेती है भीतर से तो अब नहीं जाने देना है जब कृष्ण वहां पहुंचे तो वहां तो पहले ही इतनी भीड़ है कि रथ मथुरा में प्रवेश ही नहीं कर सकता है भक्त भक्त चले आ रहे हैं फूल सामान हवन सामग्री के लिए लेकर के श्रद्धा का अन्न लेकर के सब चले आ रहे हैं मथुरा में कंधे से कंधा छिल रहा है कोई प्रवेश ही नहीं पा सकता है रथ अकरूर का मथुरा के बाहर ही एक वाटिका में रुक जाता है कैसी विचित्र बात है हम दौड़ के आए सत्संग भी किया लेकिन भगवान का रथ बाहरी खड़ा है क्योंकि मथुरा में वीर बहुत है मत माने मंथन करना और माने हृदय मेरे हृदय में सारा संसार घुसा हुआ है भक्ति का भाव प्रवेश पाए कैसे ये आपके मनकंस की हताशा हो सकती है हाँ, कैसे घुसेगा मथुरा में बहुत भीड़ है कंस भी हैरान है कि हमने तो यज्ञ का खाली नाटक किया था यह अमन यज्ञ तो है ही नहीं इतने लोग पता नहीं कहां से चले आए किसने इनको न्योते दे दिए वो क्या जाने कि जो अक्रूर नहीं है उसकी मार बड़ी गहरी होती है क्रूर की मार तो दिखती है अकरूर की मार नहीं दिखती तो इसीलिए कहते हैं किसी मौन को छेड़ न बैठना कितनी गहरी मार हो जाएगी तुम नहीं जानते हो क्योंकि मौन का प्रहार बहुत भारी होता है किसी जीव को मत सताना जो मौन है जो बोलता नहीं है और आज तो आप उनको मार के खा जाते हो स्वामी जी से क्या होता है से बहुत बुरा होता है तेरे शरीर में जब मास ही के टुकड़े मुर्दे पड़े हैं तो तेरा घर एक शमशान के प्रेतों का अड्डा ही तो है और क्या है उसमें है? अब लागा भूत पिशाच निकटनी हमें तो भूत पिशाच सारे पूछते हैं हमारे शरीर ये खाए बैठा है फिर हम कहा जावे हनुमान जी सूसरा खा भी रहा है तो गा हमारे शरीर के ये खाए बैठा है और कह रहा है भूत पिशाच निकट नहीं हमें तो बोल इससे पूछो फिर हम कहा जावे अरे इसके घर में तो इसी के परिवार में ही तो हमें प्रेत लीलाए करनी है अब छोड़ें कैसे इसे गाना गए गा रहा है काश हम समझ पाते इस बात तो को बाहरी रोक कर अक्रूर अकेले ही पैदल गए हैं कंस को बताने कि कृष्ण बलराम आ गए हैं आप जब आ गया करो तो हम उनको ले आएं क्योंकि रथ तो आ नहीं सकता है तो जब कन्हैया चले साथ में बलराम जी गए तो जितने गो ग्वाल थे वो सारे के सारे वो भी लाठियां उठा करके पीछे पीछे चल दिए जिसको इन्हें जो पाया लेके चल दिया तुम चाहते हो भगवान तुम्हारे पीछे चले तुम अपने मन की करो तुम चाहते हो ईश्वर तुम्हारे आदेश में चले लेकिन तुम करो अपने मन की क्या भक्ति है गोपुर ने कहा जहां गोविंद महान है वो चले पीछे उनके ये भक्ति है तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो कौन सी पूजा है तुम्हारी अपने आप से मुझे ईश्वर को अपने पीछे चलाना है या आराध्य के पीछे जाना है बोलो ये कौन सी बत्ती है तुम्हारी ग्वाल ने कहा कि हम नहीं जियेंगे गोविंद के बिना उलाठियां उठाए पीछे चल दिए गोपियों ने कहा हम यमुना का नहीं छोड़ेंगे हम यहीं तपेंगे अगर गोविंद का हित होगा तो हम अथाचल में समा दिलेंगे हम लोट वृंदावन नहीं जाएंगे हम मांग तपेंगे उसके लिए यहीं तपेंगे हमारी कौन सी भक्ति है न तो हम उसके लिए तप सकते हैं और ना ही उसकी राह का अनुसरण कर सकते हैं चाहते हैं वो आए तो मैं और मेरों के लिए कुछ और लड्डू दे जाए वो करे जो मैं कहूं वो करे भगवान ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी और सारे सर्टिफिकेट भी मेरे पास है मेरे जैसा कोई भक्ति नहीं आज हमारी मानसिकता को क्या हो गया नारायण आप जाना करो हम चले प्रभु आप से ये इस तन है ये जीवन है ये संसार है गोविंद जहां ले चलो हम चले नारायण हम आपसे हैं आपके हैं आपसे हटके हमारा स्तर चुका है आप तो सचराचर के स्वामी है आप सबको बुद्धि से ऐश्वर्य से सबसे वरद करने वाले हैं गोविंद जहां ले चलो हम चले लेकिन यहां मेरा ये काम नहीं किया ना तो आज से मैं तेरे व्रत नहीं करूंगी <laughs> हाँ मार दिया एक कस के ठोक करके उसको और जा रही है वो बोली मेरी इस मंदिर से आस्था उठ गई बड़ी भक्ति है भाई क्या ये भक्ति है तुम्हारी कहना लगे हम हम इनका निरंतर जाप करते थे हम छोड़ दिए पता नहीं करते भी थे कि नहीं ये तो तुम्हें ही नहीं पता कि तुम चाहते हो प्रभु तुम्हारे पीछे चले तुम्हारे आदेश में चले अरे बड़े हत हो तुम्हारे पास मौत के अलावा क्या है उसके पीछे जाओ जहां मौत ही नहीं है तुम भी अमर हो जाओ ये उल्टी भक्ति कहां से सीखा है भाई मैंने बताया है लेकिन कंस तो हताश है कह रहा है कि भाई उनको लाया तो जाए लेकिन चारों तरफ भीड़ इतनी है उनको रथ से तो हम ला नहीं सकते अखरूर जी उन्होंने कहा हाँ आप नहीं ला सकते महाराज का वो कल ही वो थोड़ाता ही वो प्रवेश करेंगे और तभी वो अब तो पैदल चल के ही आप तक आएंगे आप उनका सम्मान तो नहीं कर पाएंगे तो आप ही उनको लेके आइएगा तो कहा कहां लाऊं? कहा मेरे ही पास लाइएगा पहले अच्छी बातें आएंगे अगले दिन रहता जब कृष्ण बलराम चले ग्वाल बालों के साथ तो हर व्यक्ति कंस से परेशान था कोई कहे कि वो अपनी क्रूरता और आदताई पने से सबको दबा लेता है ये गलत है ने भी सोचा कि सारी जनता मेरे साथ है कोई सर नहीं उठाता सब मुझे भगवान भगवान गाते हैं लेकिन जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया उनकी जयकार शुरू हो गई साथ में वसुदेव का नाम भी है देवकी का नाम है और नंद और यशोदा की जय जयकार हो रही है और सारा मथुरा में हर कोई उन्हें देखना चाहता है लोग उनको कपड़े पहना रहे हैं जूते पहना पहली बार वहां लड़कों ने वालों को जूते और कपड़े मिले हैं वो इतनी गरीबी जी के आए हैं कंस के कारण और चारों तरफ कृष्ण बलराम की जय जयकार हो रही है हर व्यक्ति तरस रहा है उन्हें देखने के लिए और हवन और यज्ञ के लिए आए सारे पुष्पों पर चढ़ाए जा रहे हैं चारों तरफ पुष्प वर्षा हो रही है बाकी कथाएं हैं बहुत सी लीला कथाएं हैं हमें तत्व में रहना है कथाओं के विस्तार में नहीं जाना <स्थाँ> भगवान जिगर से गुजरते हैं लोग उनके दर्शन करके धन्य हो रहे हैं जैसे उनकी युवो युवों की प्यास आज तृप्त होना चाहती है कुल्लाया पेड़ हाथी को भी छोड़ने की जो बात है पागल हाथी को तो भीड़ इतनी है कि हाथी जाएगा कहाँ और वो भी भगवान के द्वारा हाँ उसका उद्धार होता है और फिर जनता के साथ उस भीड़ के साथ जो अचानक फूलों को हटाकर हथियार बंद हो गई है क्योंकि हथियार उनके साथ थे वो सब खड़े हो गए हैं जब कंस को पता चलता है कि सेनाओं के साथ कृष्ण ने प्रवेश किया है और बिना लड़े वो किले में प्रवेश पा गया है और कंस तो पराजित है तो पागल हो जाता है और तब जब चारों वो, वो दर्शनार्थी